अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के द्वितीय मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं इस मंत्र के मूल मूल की चर्चा हो चुकी है भाष्य की चर्चा होनी है ब्रह्मात्म एक साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोष की निवृत्ति के उपाय बताए जा रहे हैं द्वितीय खंड के द्वारा तो क्या मूल का विचार पूरा ही हुआ था बहुमत है हो गया और आप अकेले हैं नहीं हुआ कहने वाले तो समर्थक भी कोई नहीं है <laughs> <laughs> <laughs> तो ब्रह्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक होते हैं कई एक दोष उनकी निवृत्ति के उपाय के रूप में बताया जा रहा है आर्ची, यद अर्चिमत इसके द्वारा एक साधन बताया गया कि जो जगत में दीप्तिमत्व रूपेण प्रसिद्ध आदित्यादि हैं वे घटादि के तरह ही जड़ है उनमें जो घटादि की अपेक्षा दीप्तिमत्व वैलक्षण्य है उसका कोई न कोई कारण जरूर होगा वह स्वतः दीप्तिमान होगा आदि इदि स्वतः दीप्तिमान नहीं है उनमें दीप्तिमत्ता का प्रयोजक जो स्वतः दीप्तिमान है वह प्रकृति ब्रह्म है इसलिए यद अर्चिमत इसमें अर्चिमत शब्द से ग्रहण किया गया स्वतः दीप्तिमान प्रकृत आवि को ब्रह्म को अग्नि में जैसे दाहकत्व स्वतः है अग्नि का स्वरूप है ऐसे दीप्तिमत्ता ब्रह्म का स्वरूप है और उसी स्वरूप ब्रह्म के दीप्तिमत्ता से दीप्तिमान है आदित्य आदि लोक में तो आदित्यादि ने दीप्तिमत्ता का प्रयोजक स्वतः दीप्तिमान ब्रह्म प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से गृहित न होने पर भी है ऐसा अनुसंधान करें तो तत्पदार्थ विषयक असंभावना की निवृत्ति होती है और वह दीप्तिमान होगा तो आदित्य आदि के तरह इंद्रिय ग्राह्य होगा ये जो आपत्ति थी उसका व्यावर्तक है यद अनुभ्यो अनु उसमें बताया सूक्ष्मता को सूक्ष्म होने के कारण दीप्तिमान होता हुआ भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं है चक्षुग्राह्यता उसमें नहीं है तो कहा फिर परमाणु के तरह अनुपरिमाण हो जाएगा तो परिचिन होगा तो इस परिचिनता की व्यावृत्ति के लिए हेतु बताया गया शब्द से स्थूलेभ्यो यथूलम वह स्थूलों से भी स्थूल है का अर्थ है अणुपरिमाण नहीं है अपरिछिन्न है परिछिन्नता की आपत्ति व्यावृत्त हो जाएगी और यदि वह स्थूल है तो लोक में देखा जाता है कि जितने भी स्थूलत्वेन रूपेण प्रसिद्ध है वे हैं है अन्याश्रित है वे तो भी स्थूल होने से अन्य आश्रय तो इसमें प्राप्त होगा साश्रयता प्राप्त होगी इस आपत्ति का निराकरण करने के लिए कहा गया यश्मिन लोका योकाश्रिता लोकिनश्च लोका निहिता लोकिन तो यह जो प्रकृत दीप्तिमान ब्रह्म है वह सर्वलोकाधार है सर्वलोक निवासियों का भी आधार है तो ब्रह्म के आश्रित जो लोक तथा लोकी शब्दित संपूर्ण संसार है ब्रह्म भिन्न जो भी है वह ब्रह्मा आश्रित है वह अपने आश्रयभूत ब्रह्म का आश्रय कैसे बनेगा इसलिए ब्रह्म तो निराश्रय ही है उसका कोई आश्रय नहीं है वह सबका आश्रय है उसका अपना कोई आश्रय नहीं है वह स्वस्वरूप में है स्वतः सत्ताक है इससे स्वतः सत्ताकत्व सिद्ध होता है ब्रह्म का सर्वाश्रय ब्रह्म है और उसका आश्रय दूसरा कोई नहीं है का अर्थ है वह सदरूप है स्वतः सत्ताक है किसी अन्य से उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती और और भी एक युक्ति बताई जा रही है यह थी एक प्रकार से अधिभतिक जगत को विषय बना करके बताई गई युक्ति अब अध्यात्म में प्राण और वाक् से उपलक्षित समस्त इंद्रियां और मन ये सब भी भौतिक है अपंचकृत पंचमहाभूतों का ही रजोगुण तथा तमोगुण के परिणाम है इसलिए भौतिक होने से जड़ है और इन जड़ आध्यात्मिक प्राणादि में जो प्राणन अपाननादि रूप प्रवृत्ति अनुभव में आ रही है लोक में देखा गया जो भी जड़ पदार्थ है उसकी स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती चेतन अधिष्ठित जड़ में प्रवृत्ति होती है चेतन अनधिष्ठित जड़ में कोई भी क्रिया नहीं देखी गई और प्राण आदि जड़ है उनमें प्राणन अपाननादि व्यापार हो रहे हैं यह व्यापार ये बताते हैं कि प्राणनादि में प्राणादि में प्राणनादि व्यापार का निर्वर्तक अधिष्ठाता चेतन कोई न कोई प्राणादि से अलग है और उसी से प्राणादि का प्राणनादि रूप व्यापार संपन्न हो रहा है उसकी सन्निधि मात्र से ये दिखाने के लिए उत्तरार्ध में एक युक्ति बताई कि सब प्राण तद ए ब्रह्म इसका अन्वय तो वो पूर्वार्ध में प्रयुक्त जो शब्द हैं उनके साथ है तो सब प्राण तदुवांग मन इनसे बताया गया कि वाघादि की जो प्रवृत्ति वह अपने निर्वर्तक चेतन की ज्ञापिका है जैसे दिन में न खाते हुए पीनत्व देवदत्त का देवदत्त के रात्रि भोजन का ज्ञापक बन जाता ऐसे कार्यक्रम संघात से विलक्षण कार्यक्रम संघात के व्यापार का निर्वर्तक चेतन की सन्निधि मात्र से कार्यक्रम संघात का व्यापार हो रहा है ये निश्चय होता है जिस चेतन की सन्निधि में हो रहा है वह चेतन विद्यमान है ये निश्चय होगा इस युक्ति से तो तत्पदार्थ विषयक असंभावना नामक जो दोष है उसकी निवृत्ति होगी उस दृष्टि से कहा कि सब प्राण तदुवांग मन तो जिस चेतन की मात्र रूप प्रेरणा से प्राणादिका प्राणनादि रूप व्यापार संपन्न होता है वह चेतन तद एत शब्द से ग्राह्य है और उसे कहा गया प्राणादि के प्राणनादि व्यापार का निर्वर्तक चेतन सत्य है अबाधित है और तद अमृतम वह अविनाशी है सत्य होने से अविनाशी अबाधित होने से और अबाधित तथा अविनाशी होने जो हैं ब्रह्म आदित्यादि में दीप्तिमत्ता का प्रयोजक शोसनिधि मात्र से और प्राणादि में प्राणनादि का संपादक शोसनिधि मात्र से जो चेतन है उसका वेदन करें तद्वेधव्यम का अर्थ है उसका वेधन करे वेधन का अर्थ है ताड़न तो उसकी ताड़ना करे किससे तो मन से का है मन से अवहेलना ताड़ना का अर्थ अवहेलना ये नहीं समझना उस चेतन की एक हिंदी में ताड़ना शब्द का अर्थ अवहेलना भी होता है अनादर भी होता है प्रताड़ित करना भी होता है तो यहाँ ताड़ना है वेदन है मन को उसमें समाहित करना ये उसकी ताड़ना होगी मन से तो तद वेधव्यम इसमें तत् शब्द से लेना है उस अबाधित अविनाशी चेतन को और उसका वेधन करें का अर्थ है मन को उसमें समाहित करें तो अंगिरा जी सोनक जी को कह रहे हैं हे सौम्य ऐसा संबोधित करके कि जिस कारण से श्रुति भगवती जिज्ञासुकी हितैषी बन कर के ब्रह्म साक्षात्कार के प्रतिबंधक दोष के निवर्तक साधन के रूप में ब्रह्म में मन समाधान एक साधन बता रही है जिस कारण से उस कारण से हे सोनक जी आप अपने मन को ब्रह्म में समाहित करो ब्रह्मात्मिक साक्षात्कार चाहते हो तो साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोष के निवर्तक साधन का अनुष्ठान करो वो तो अनुष्ठान है मन को ब्रह्म में समाहित करना ये कहा कि सौम्य विधि तदेत सत्यम तदमृतम तदवेद्यम सौम्य विधि अब भाष्य को देखिए तो भाष्य में है यद अर्चिमत यानी दीप्तिमत अर्चिमत का अर्थ कर दिया दीप्तिमत तो ये यद्द से ग्राह्य है उपक्रम में जिसे आवी शब्द से कहा गया वह आवी यानि चेतन प्रकाश वह दीप्तिमत है यानि स्वतः दीप्तिमान है दीप्ति उसका स्वरूप ही है इसीलिए आगे कहा जा रहा है कि तदीप्तिया तद आदित्यादि दीप्यते इति दीप्तिमत ब्रह्म जो लोक में दीप्तिमत्व रूपेण प्रतीत हो रहे हैं आदि उनमें दीप्ति स्वतः नहीं है प्रकाश रूपता स्वतः नहीं है जैसे जल में दाहकत्व स्वतः नहीं है स्वतः तो शीतल है जल लेकिन उबलते हुए पानी में हाथ डालो तो फोप ले आएंगे और उस वो जला देता है तो दाहक बन गया जल तो उसमें दाहकत्व अपना दा... स्वरूप नहीं है वो स्वरूप सु... दाहकत्व जिस अग्नि का है उसके संपर्क से जल में भी दाहकत्व आ गया ऐसे स्वतः दीप्तिमान इस प्रकृत आविशब्दित ब्रह्म से ही दीप्तिमान हो रहे हैं लोक लोकमें आदित्यादि उनमें प्रकाश रूपता जो दिख रही है वह स्वतः प्रकाश चेतन प्रकाश स्वरूप ब्रह्म के सन्निधि से इस दृष्टि से कहा कि तद दीप्तिया आदित्यादि दीप्यते इति दीप्तिमत ब्रह्म इस कारण से स्वतः दीप्तिमान न होते वे भी दीप्ति मतव्य रूपेन प्रतीत हो रहे हैं आदित्यादि जिसकी सन्निधि से वह स्वतः दीप्तिमान ब्रह्म है <coughs> आगे कहते हैं किंच यद यद अनुभ्यो यद इत्यादि इत्यादि इसका लिखते हैं अनुभ्य का इसे देखिए टीका अर्चिम वतो इंद्रिय यद अनुभ्य इति कहते हैं यदि आप ब्रह्म को दीप्तिमान मानते हो तो जैसे लोक में दीप्तिमान आदित्यादि हैं तो वे चक्षुग्राह्य है आदित्य दीप्तिमान हैं प्रदीप दीप्तिमान हैं चंद्रमा तारे जो भी अग्नि दीप्तिमान हैं वह चक्षुरादि इंद्रिय ग्राह्य है ऐसे ब्रह्म को आप दीप्तिमान मानोगे तो ब्रह्म को भी इंद्रिय ग्राह्य मानना पड़ेगा ये आपत्ति आई इस आपत्ति का निराकरण करने के लिए मूल में यद यदअभ्यो अनुच ये लिखा है ना इसकी व्याख्या करते भस्कर भगवान कि यद अणुभ्यनि श्याम कादिभ्यो अपु तो जो श्याम कादि हैं यानी छोटे शामक कहते हैं ये सामक के चावल गेहूं आदि की अपेक्षा सूक्ष्म है और उन सूक्ष्मत्व रूपे प्रसिद्ध जो जगत में पदार्थ है उनसे भी जो सूक्ष्म है उसे कहा गया यद अनुभ्य अनु वो कौन है प्रकृत अभी ब्रह्म वह अनु होने के कारण इंद्रिय ग्राह्य नहीं है तो अनुभ्य अनुच में चकार हैं इस चकार से क्या समझना है तो भस्कर भगवान कहते हैं कि च शब्दा स्थूलभ्यो अभी अतिशयन स्थूलम इसका अवतरण है टीका में कि परमाणु परमाणुपरिमाण तर् इति न आशंकनीय इह च शब्दा कार्थ का ब्रह्म को सूक्ष्म मानने पर अनुमानने पर ब्रह्म में अनुपरिमाणत्व तो प्राप्त होगा और जो अनुपरिमान होता है वह अव्यापक होता है व्यापक नहीं होता परिचिन होता है तो ब्रह्म में परिछिन्नता प्राप्त होगी इस प्रकार निमित्तक दोष ब्रह्म में आएगा परिचिन्नता का इस शंका का समाधान करने के लिए श्रुति ने च शब्द का प्रयोग किया अनुच में और च का अर्थ है स्थूलेभ्यो अपि अतिशयन स्थूलम तो ये लिखते हैं च शब्दा स्थूल, स्थूलेभ्यो अपि अतिशयन स्थूलम तो लोक में स्थूलत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो पृथ्वी आदि है उनसे भी अति स्थूल है ब्रह्म स्थूलम पृथ्वी आदि स्थूलत्व स्थूलादि कौन है तो पृथ्वी पृथ्वी आदि स्थूल पृथ्वी आदि से भी अति स्थूल है का अर्थ है उसमें सूक्ष्मता के कारण जो परिचिनता आ रही थी वो परिचिनता नहीं है उसे स्थूल दिखाने का अभिप्राय है कि वह परिच्छिन नहीं है तो कहा फिर स्थूल मानने से ब्रह्म को साने की आपत्ति आएगी तो आगे जो है भाष्य में वाक्यस्मिन लोका इसका अवतरण है टीका में कि इति न तरह इत्याह अन्यधारम लोका इति। तो कहते हैं तरही तर ही स्थूल मानने पर यह तरी शब्द का अर्थ है ब्रह्म यदि स्थूल है तब तो लोक में देखा गया जितने भी स्थूल पदार्थ हैं वे अन्याधार होते हैं यानी अन्य आश्रित होते हैं उनका आश्रय है कोई दूसरा होता है तो ब्रह्म भी स्थूल है तो ब्रह्म को भी मानना पड़ेगा अपने से भिन्न किसी आश्रय के आश्रित ब्रह्म स्थूल होगा तो इस प्रकार की शंका का व्यावर्तन करने के लिए द्वितीय पाद है इस मंत्र का यश्विन लोका श्रिता निहिता लोकिनश्च इसकी व्याख्या भाष्य में कि यश्विन लोका या भूरादय निहिता यानि स्थिता तो यन ब्रह्मणि जिसे स शब्द से स्थूलों से भी स्थूल बताया उसी ब्रह्म में ये सारे पृथ्वी आदि लोक स्थित हैं यानी पृथ्वी आदि समस्त लोक का वह आश्रय है आधार है तो केवल पृथ्वी आदि लोकों का मात्र आधार है ऐसा नहीं पृथ्वी आदि लोक निवासी जो प्राणी हैं उन्हें लोकी कहा जाता है मनुष्यादि उनका भी आश्रय ये ब्रह्म ही हैं इसलिए लिखते हैं ये च लोकिनो यानि लोकनिवासिनो मनुष्यादय तो जो भी पृथ्वी आदि लोक में निवास करने वाले मनुष्यादि प्राणी हैं वे सब भी निहिता यानी यशिन स्थिता जिस ब्रह्म में स्थित है वह ब्रह्म है तो सब के सब तो ब्रह्माश्रित हो गए जो ब्रह्माश्रित हैं वे ब्रह्म के आश्रय नहीं बन पाएंगे ब्रह्म का जो आधार लिए हुए हैं वे ब्रह्म का आधार कैसे बनेंगे आश्रय कैसे बनेंगे और दूसरा कोई ऐसा पदार्थ हो जो ब्रह्माश्रित न हो उस उसको तो माना जा सकता है ब्रह्म का आश्रय लेकिन ऐसा दूसरा कोई है ही नहीं लोक और लोकी शब्द को छोड़ करके च शब्द से लोक और लोकी का जो कारणभूत प्रकृति है लोक और लोकी शब्द से तो लिया गया भोगता भोग्यात्मक जगत अरे भोक्ता भोग्य का जो कारण है प्रकृति उसे तो शब्द से लीजिए और वह भी यशिन निहिता वो प्रकृति भी जिसमें स्थित है वो तो प्रोत है अव्याकृत आकाश का भी आश्रय याज्ञवल्के जी ने गार्गी के प्रश्न का उत्तर देते हुए इसी अक्षर को बताया था ना? वही अक्षर यहां पर आ भी है इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं ब्रह्म से अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता वाला पदार्थ जो ब्रह्म का आश्रय बन सके ब्रह्म ही सर्वाश्रय है उसका कोई आश्रय नहीं है वो निराश्रय है इसलिए आगे लिखते हैं कि चैतन्य आश्रया ही सर्वे प्रसिद्धा सर्वे यानी जगत में जितने भी कार्य कारणात्मक पदार्थ हैं प्रकृति तथा प्राकृत जगत वह सब का सब चैतन आश्रया चैतनियाश्रित ही है चैतन्य में ही प्रतिष्ठित हैं ब्रह्माश्रित हैं आगे हैं तदेत सर्वाश्रय अक्षर इत्यादि वाक्य मूल में जो उत्तरार्ध हैं उसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार भास्कर भगवान मूलस्थ उत्तरार्ध की व्याख्या प्रारंभ करते हैं ना, तद एत सर्वाश्रय इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में प्राणादि प्रवृत्ति चेतनाधिष्ठान निबंधना जड प्रवृत्तित्वात् प्रवृत्ति रिप्रवृत्व चिद्भे चवात्चतन अस्ती विचारेत तद्वाश्रय कत जयसे अभूत सूरिया के दीप्तिमत्ता का प्रयोजक उनसे अलग स्वतः दीप्तिमान तथा स्वतः सत्ताक ब्रह्म सिद्ध हुआ वह तत्पदार्थ है तत्वी वाक्यांतर्गत तो तत् ऐसा चिंतन करेंगे स्वतः सत्ताक तथा चेतन नित्य चेतन एक वस्तु है तो तत्पदार्थ विषयक असंभावना नामक दोष जाएगा किंतु विपरीत भावना वो तत्पदार्थ और मैं अलग अलग नहीं हूँ अपितु तो एक हैं इस निश्चय से इस संस्कार के दृढ़ होने से विपरीत भावना दूर होगी विपरीत भावना है वह सर्वाधार स्वतः दीप्तिमान ब्रह्म और मैं अलग अलग हूं ऐसा संस्कार ब्रह्मात्म भेद का संस्कार वो विपरीत भावना है वो तो नहीं जाएगी तत्पदार्थ विषय संभा असंभावना मात्र जाएगी तत्पदार्थ संभावित होगा वह तत्पदार्थ मैं हूं ये संस्कार दृढ़ होना चाहिए तत्पदार्थ का आत्मरूप से लेकिन पहले से इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से हमने अनात्मा शरीरादि को ही आत्मा के रूप में ग्रहण करके उन्हीं का आत्म रूप से संस्कार बुद्धि में सुदृढ़ किया हुआ है वो है विपरीत भावना अशुभ संस्कार उसकी निवृत्ति के लिए वह प्राणादि का प्रवर्तक आध्यात्मिक जड़ प्राणादि का प्रवर्तक चेतन जो अहमअर्थ हैं आत्मा है वह और इधर आदित्यादि का दीप्तिमत्व प्रयोजक चेतन लोकादि का आश्रयभूत चेतन वो दोनों अलग अलग नहीं है खाली दोनों को चेतन चेतन मात्र रूप से देखते हैं प्रवर्तिय जो इनका समष्टि तथा वेष्टि उपाधि वर्ग है उस प्रवर्तिय उपाधि वर्ग से विविक्त जो प्रवर्तक चेतन है स्वसनिधि मात्र से आदित्यादि का प्रवर्तक चेतन तत्पदार्थ शोधित तत्पदार्थ और प्राणादिका प्रवर्तक चेतन शोधित तोमर्थ इन दोनों का स्वरूप मात्र चेतन चेतन है और चेतन में स्वरूपतः कोई भेद निश्चायक प्रमाण नहीं है इसलिए दोनों एक हैं ऐसा चिंतन ऐसा विचार करें ये बताया जा रहा है तद एत अक्षरम ब्रह्म स प्राण इत्यादि से हा विपरीत भावना का निवर्तक निधि ध्यान करने के लिए बताया जा रहा है हाँ। तो इसलिए टीका में टीकाकार लिखते हैं कि प्राणादि प्रवृत्ति चेतन अधिष्ठान निबंधना प्राणादि प्रवृत्ति हैं पक्ष चेतन अधिष्ठान निबंधनत्व साध्य है निबंधन शब्द का अर्थ होता है कारण निमित्त तो चेतन अधिष्ठान निबंधना का अर्थ होगा चेतन अधिष्ठाता से होने वाली है चेतन की प्रेरणा निमित्तक है कौन जड़ प्राणादि की प्रवृत्ति ये पक्ष है और उसमें चेतन अधिष्ठान निबंधनत्व का मतलब चेतन प्रेरणा निमित्तत्व हेतु है क्या नाम वो साध्य है चेतन अधिष्ठित तत्व ये साध्य दिखाया जा रहा है और हेतु बताया जा रहा है जड़ प्रवृत्तित्वात जड़ की प्रवृत्ति होने से वह चेतन की प्रेरणा से होगी चेतन प्रेरणा निमित्तक होगी और उदाहरण कोई यत्र यत्र जड़ प्रवृत्तिव तत्र, तत्र तत्र चेतन अधिष्ठान निबंधनत्व इस व्याप्ति के लिए कोई न कोई दृष्टांत चाहिए व्याप्ति का निश्चाय जिसे सपक्ष कहा जाता है निश्चित साध्यवान जो होता है उसे सपक्ष कहते हैं जहाँ साध्य का निश्चय रहता है जड़ प्रवर्तित्व तो होने से चेतन अधिष्ठान निबंधनत्व जहाँ पर सुनिश्चित है ऐसा कोई न कोई होना चाहिए उदाहरण दृष्टांत। वो दृष्टांत कौन है जहाँ उभय पक्षी सम्मत हो पूर्व पक्षी तथा सिद्धांती, तो उभय पक्ष सम्मत दृष्टांत हैं रथादि प्रवृत्ति तो जड़ हैं रथादि ये सिद्धांति तो मानते ही हैं पूर्व पक्षी भी मानते हैं रथादि को जड़ चेतन नहीं मानते और उनमें जो प्रवृत्ति होती है गंतव्य के प्रति गमन रूप वह प्रवृत्ति रथादि में स्वतः नहीं होती अपितु चेतन अधिष्ठाता जो सारथी हैं घोड़े हैं सारथी और घोड़े के व्यापार से रथादि में प्रवृत्ति होती है सारथी घोड़ों को रथ में जो जूतता है और फिर इशारा करता है चलने का तब घोड़े चलते हैं तो रथ भी चलता है रथ में गति होती है तो सारथी और घोड़े हैं चेतन तो चेतन सारथी तथा घोड़ों के प्रेरणा से जड़ रथादि में गतिरूप प्रवृत्ति हुई जैसे तो उस रथादि की गतिरूप प्रवृत्ति को माना जाएगा चेतन अधिष्ठान निबंधना ऐसे ये जो प्राणादि हैं बिल्कुल रथादि के तरह ही हैं जड़ भौतिक होने से और उनमें प्राणन अपाननादि रूप प्रवृत्ति हो रही है यह प्रवृत्ति भी चेत, चेतन प्राणादि से विलक्षण चेतन अधिष्ठान निबंधना होगी वह चेतन कौन है जिसकी मात्र रूप प्रेरणा से प्राणादि में प्राणनादि व्यापार हो रहे हैं वही यह प्रकृत ब्रह्म है प्राणा प्राणादि का प्रवर्तक चेतन है वो है शोधित तोमर्थ और उस शोधित तोमर्थ में और आदित्यादि के दीप्तिमत्ता का प्रयोजक जो स्वतः दीप्तिमान शोधित तदर्थ हैं उन दोनों के स्वरूप में भेद दिखाने वाली उपाधि के बिना स्वतः कोई भेद है नहीं भेद का निश्चय कोई प्रमाण नहीं है इसे कहते हैं कि भेदेच चित भेदेच। चित यानी चेतन जो शोधित तो तदर्थ तथा शोधित तो तोमर्थ रूप चेतन है इन चेतन के उनको चित भेद में चित शब्द से लेना और इनके आपस में भेद का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से चिद भेदे च प्रमाणाभावात् एक चैतन्य मात्रम अस्मि, एक चैतन्य है और वह चैतन्य मैं हूँ न कि जड़ कार्यकरण संगत। संघात कार्य यानी स्थूल शरीर करण यानि सूक्ष्मशरीर और संघात यानी इनका समूह तो स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्वों का समूह रूप मैं नहीं हूँ अपितु वो जो चेतन है जिसका भेद दिखाने वाला कोई प्रमाण नहीं है एक चेतन है जो स्वतः सिद्ध है वो मैं हूँ ऐसा विचार करें तो विपरीत भावना दूर हो जाएगी प्रमे विषय संशय नहीं होगा इसलिए कहते हैं कि चिद भेदे स्व प्रमाणा भाव एक चैतन्य मात्रम अस्मी जो स्वतः सिद्ध एक चैतन्य है वो मैं हूँ ऐसा विचार करें युक्ति से तो ये मनन हो जाएगा तो इसे कहा जा रहा है तद एतद अक्षरम इत्यादि से भाष्य में तो तद एतद ये, ये दोनों सर्वनाम पूर्वाध में जिसे सर्वाश्रय बताया गया चेतन बताया गया जिस चेतन को सर्वाधिष्ठान बताया गया उस चेतन के परामर्शक हैं तद इसलिए भस्कर भगवान ने तदेतत का अर्थ कर दिया सर्वाश्रय कार्य कारणात्मक समस्त अध्यस्त जगत का जो अधिष्ठान है वो है ब्रह्म इसलिए कहते हैं अक्षरम ब्रह्म सप्राण वही अध्यात्म में प्राण है का मतलब प्राण में प्राणन व्यापार का स्वसन्निधि मात्र से निर्वर्तक है स्राण का अर्थ <coughs> प्राण में प्राणन व्यापार उसी की संधि रूप प्रेरणा से हो रहा है और तदुवांग मनस् तदुवांग मनह इसका अर्थ करते हैं तदुवांगमनो ये तो प्रतिग्रहण है और वांगमन में कर्म समास का विग्रह करके बताया जा रहा है वाक् मनच्च यदि वांग्मन हुआ और वाक् को माना जा रहा है बाकी इंद्रियों का उपलक्षण इसलिए लिखते हैं सर्वाणी च कर्णानी वाक शब्द से ही उपलक्षित बाकी करण यानी इंद्रिया ये सब तो वाक मन शब्द से ग्राह्य हुए सभी इंद्रिया और मन और तदु इसका अर्थ कर रहे हैं तत और उ तत तत् सर्वनाम है उ एक निपात है <coughs> तो तदु ये प्रतीक है उसका अर्थ कर दिया अंतस अंतन्यम ये सरोनाम अंतस चैतन्य का परामर्शक है तद उ, उसमें उ में आगे अंत शब्द होने से यण हुआ एक वी से तो अंतस चैतन्यम ये तदु का अर्थ है चैतन्यश्रय चे, क्या प्राणीन्द्रिय आदि सर्व संघात तदु वांग मन इतने का अर्थ निकला कि जो अंतस चैतन्य है प्रत्यगात्मा अंतन्य है प्रत्यगात्मा और वही वांग मन है का मतलब वाक से उपलक्षित समस्त इंद्रियों के व्यापारों का स्वसन्निधि मात्र से प्रवर्तक है और मन के भी मननादि रूप व्यापार का स्वसन्निधि मात्र से प्रवर्तक है तो मनादि की प्रवृत्ति इसी चैतन्य निमित्त होने से चैतन्य को वांग मन कहा जा रहा है इसलिए वहाँ पर स्रोत्र से स्रोत्र मनसो मनो यत केनोपनिषद में कहा है न वही श्रुति आगे बता रहे हैं भस्कर भगवान कि ये प्राणस्य प्राणम वो आगे हैं ये प्राण इंद्रिय आदि सर्व सर्वसघात चैतन्याश्रय ये हुआ और प्राणस्य प्राणम इति श्रुत्यंतरात् से प्राणम ये जो श्रुत्यंतर है ये बता रहा है ये बृहदारण्य श्रुति है प्राण प्राणम और सऊ प्राण प्राण यह कन उप हैं सऊ प्राण से प्राण ये है प्राणस्य प्राणम का मतलब आध्यात्मिक जो उपाधिभूत तो प्राण है उसमें प्राणनादि व्यापार का निमित्त चेतन होने से उसे प्राण का प्राण कहा जा रहा है। प्राण का प्राण है का मतलब प्राण में प्राणन व्यापार का निमित्त है यदि वो न हो तो प्राण में प्राणन व्यापार बिल्कुल नहीं हो पाएगा आगे हैं कित प्राणादीना अंत चैतन्यम अक्षरम तद सत्यजो तद एतत् तदेतत सत्यम तद अमृतम इत्यादि जो वाक्य है न मूल में इसकी व्याख्या भाषकर भगवान प्रारंभ करते हैं मनस यहाँ तक की व्याख्या हो गई अब अवशिष्ट जो तद एत सत्यम इत्यादि वाक्य हैं इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं तो तद एत ये सरोनाम है ना इसलिए शब्द के द्वारा अपेक्षित यत का अध्यार करके ये कह रहे हैं कि यत प्राणादि नाम अंतश्चैतन्य जो प्राणादि का अंतन्य है का मतलब प्राणादि का स्वसनिधि मात्र से प्रवर्तक है उसे कहा गया प्राणादि का अंतश्चैतन्य साक्षी वह तद एत इन सरोनामों से ग्राह्य हैं और उसे कहा जा रहा है सत्यम वह सत्य है सत्य का अर्थ करते अवीतम वितथ कहते हैं बाधित को अविथ का अर्थ हो जाएगा अबाधितम और अबाधित होने से अमृत हैं अविनाशी हैं इसलिए कहते हैं तद अमृतम तो आगे लिख रहे हैं कि अतो अत यानि अवितथत्वात् सत्यवात् सत्य होने से अबाधित होने से ब्रह्म अमृत है अविनाशी है अमृतम का अर्थ कर दिया अविनाशी आगे कहते हैं तद वेधभव्यम तदवेदव्यम का अर्थ कर रहे हैं कि मनसा ताड़ितव्यम उसका मन से ताड़न करें मन से ताड़न योग्य है का अर्थ उसकी परताड़ना करें अनादर करें यह अर्थ नहीं लेना उसे ग्रहण करें लक्षित करें मन को उसमें समाहित करें इस अर्थ में है इसलिए आगे अर्थ बताते हैं ताड़ितव्यम का ही अर्थ करते हैं कि तस्मिन मन समाधानम करतव्यम इत्यर्थ तदवेदव्यम का अर्थ बताया कि ये जो अविनाशी अबाधित चैतन्य है उसमें अपने मन को साधक समाहित करें तस, हाँ, हाँ तबियत प्रत्यय है ये तो ताड़ई तब्य प्रातिपदिक है आकार हाँ, हाँ? वेधव्य में विध धातु हैं तव्य प्रत्यय है तो तकार को ओ हो गया धकार वो जो है ना तकार को धकार होता है आ, तकार को धकार करने तकार और थकार को चतुर्थ चतुर्थवर्ण करने वाला एक सूत्र आता है तथो ध ऐ ऐसा आता है तथो ध तो धकार हुआ है तकार को झसस् तथोर ध से परे तकार और थकार को धकार होता है तो वेदव्य बना यानी तब्य के तकार को धकार हुआ और जो विध में धकार था उसे झलाम झसझसी जस से जस हुआ है धकार और उसके बाद तब्य के तकार को वो धकार हुआ तो वेधव्य बना लघुपद गुण हुआ है पुगंत लघु पदस्ूत्र से तो वेदभ्यं एन विध धातु था व्याकरण की बातें हैं उससे तव्य प्रत्यय हुआ तो तव्य में त है ना वेदभ्यं बना वो कैसे बना तो विध तव्य था तो वी में जो इकार है उसे एक हो जाता है पाणी जी ने एक सूत्र बनाया है पुगंत लघु पदस्य च ये धातु प्रत्यय हैं तब्य इसलिए वो हो जाता है तो वेद बना आगे तब्य हैं तो एक सूत्र है पाणिनि जी का ही दूसरा झलाम जस झसी उसे पहले तो झसस्तो धोधा इससे जो है वो ध हुआ और फिर झलाम जसी से वाले धकार को व धातु के धकार हुआ तो वेव्यम वेधव्य ये बना और ब्रह्म शब्द नपुंसकलिंग होने से फिर आई सोमोर नपुंस से आम आदेश होकर के आमी पूर्व से पूर्व होकर के वेधभ्यम बना ऐसे वो वेदभ्यम शब्द बनता है संस्कृत में उसका अर्थ है, है। मन को समाहित करें तदवेद्य में तत्कार तस्मिन ब्रह्मणी तो ये जो सत्य अमृत हैं ब्रह्म उसमें अपने मन को समाहित करें मन समाधानम कर्तव्यम तो तस्मिन मन समाधानम कर्तव्यम इत्यर्थ ये तदवेद्यम का अर्थ है ये तो सामान्य विधान हुआ श्रुति का ये अब आचार्य विशेष करके सौनक जी को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे सौम्य यानी हे प्रिय दर्शन सौनक अंगिरा कह रहे हैं विधि यानी ब्रह्म में अपने मन को समाहित करो क्योंकि श्रुति यही साधन बता रही है तो इसलिए आगे लिखते हैं कि यस्मात एवं यानी जिस कारण से तत्पदार्थ विषयक असंभावना और ब्रह्मात्म एकत्व तो विषयक संशय एवं विपर्य की निवृत्ति का उपाय प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में मन का समाधान ही है श्रुति के दृष्टि में यस्मात यस्मात्व जिस कारण से ऐसा है यानी इन दोषों की निवृत्ति का उपाय प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में मन को समाहित करना ही है यस्मात्व का अर्थ निकलेगा ऊपर से जोर दीजिए तस्मात यस्मात के द्वारा अपेक्षित तस्मात को तो इसलिए हे सौम्य प्रिय दर्शन सौनक आप क्या करो तो विधि यानी अक्षरे चेतह समाध स्व ब्रह्म में अपने चित्त को समाहित करो अब्रह्म अब जो जगत है विषय है वहां से इंद्रियों को तथा मन को निकाल करके ब्रह्म में समाहित करो ये कहते हैं एक वाक्य टीका में है प्राणादि अधिष्ठानत्वात् प्राणादि लक्ष्य आत्मा द्रष्टव्य तो प्राणादि ये जो आत्मा हैं प्राणादि का अधिष्ठान होने से अध्यस्त के द्वारा लक्षणा से अधिष्ठान जाना जाता है इसलिए कहते हैं प्राणादि लक्ष्य आत्मा द्रष्टव्य का अर्थ कर रहे हैं कि प्राणादि के द्वारा आत्मा लक्ष्य हैं का अर्थ है प्राणादि जड़ होते हुए भी सव्यापार प्रतीत हो रहे हैं तो उनमें सब सव्यापारत्व के प्रयोजक चेतन का अनुमान करें ये द्रष्टव्य का अर्थ है इसलिए एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार कहा का दो नंबर टिप्पणी में लक्ष्य नया बोध्य तो प्राणादि के प्रवृत्ति को देखकर के इस प्रवृत्ति का अपने सन्निधि मात्र से प्रवर्तक चेतन का अनुमान करें ये प्राणादि ना ये प्राणादि लक्ष आत्मा द्रष्टव्य का अर्थ निकलेगा तो इस प्रकार ये जो द्वितीय मंत्र हैं और उसके व्याख्यान रूप भाष्य हैं की चर्चा सम्पन्न होती है कल तृतीय मंत्र की चर्चा प्रारंभ होगी